उन राजा विदुरत के शूर और विदुर नाम के दो पुत्र हुए इनमें शूर के आठ महा बलशाली पुत्र पैदा हुए इनके नाम ये हैं बाद निवात, शोणित शक्तिवाहन शमी गदवर्मा निदात और शक्रजीत थे शमी के प्रतिशिप्त नाम के पुत्र पैदा हुए स्वभुभोज के हार्दिक नाम के पुत्र पैदा हुए हार्दिक के दस बहुत भयानक पुत्र पैदा हुए उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम नामक तरवा था दूसरे का नाम शतधनवा था देवाई भिशक द्वितरथ सुदांत ज्ञानंत नकवान और कनकोधुथा देवाई के कंबल बहिर्ष नाम के पुत्र पैदा हुए और कम्बल बहिर्ष राजा के अस्मोजा अस्मोजा नाम के दो पुत्र हुए, सुस्मोजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। भगवान श्रीकृष्ण ने उसे सुद्रंष्ट और सरूप नाम के दो पुत्र दिए, जो मनुष्य अंधक वंश के वर्णन को नित्य प्रति ध्यान से सुनता है, वह इस लोक में सुख पाकर परलोक में सुख पाता है। राजाशूर ने अस्म की से देव देवमिधुष नाम के पुत्र को पैदा किया माशी में देव देवमाहुष नाम के पुत्र पैदा हुए भोज की कन्या भासी ने राजा सूर के सहयोग से 10 श्रेष्ठ पुरुषों को पैदा किया इनमें वासुदेव जी सबसे अधिक बलशाली थे ये पूर्व काल में आनक दundभी नाम से प्रसिद्ध थे राजा वासुदेव जिस समय पैदा हुए थे उस समय आकाश में अति सुंदर गंभीर ध्वनि तथा फूलों की वर्षा होने लगी संपूर्ण मृत्युलोक में राजा वसुदेव के समान कोई सुंदर रूप वाला ना था उस परम तेजस्वी राजा वसुदेव की कीर्ति चंद्रमा के समान लोक मनोरंजनी थी तथा विशद थी वसुदेव के बाद शूर के देवभाग नाम के पुत्र पैदा हुए उनके बाद देव शर्मा नाम के पुत्र पैदा हुए इनके अलावा अनादृष्टि कड़ नंदन भ्रंचिन श्याम शविक और गणशु नाम के पुत्र थे इनके चार सुंदर कन्याएं भी थी इन कन्याओं के नाम प्रथा श्रुतवेदा श्रुतकीर्ति श्रुतसर्वा नाम थे इनके राज देवी नाम पांचवी कन्या और थी कुंती ने प्रथा को अपनी कन्या रूप में देखा और उसका विवाह राजा पांडु ने किया था। निसंतान राजा कुंती भोज को पिता ने प्रथा को दे दिया था। कुंती भोज की पोषित पुत्री होने के कारण वह कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई। कुरुवंश के राजा पांडु ने कुंती के साथ विवाह किया। प्रथा ने पांडु के संयोग से अग्नि के समान तीन पुत्रों को पैदा किया। उन तीनों पुत्रों की समानता में पृथ्वी पर दूसरा कोई राजा ना था। वे इंद्र के समान प्राकर्मशाली और वीर थे। प्रथा धर्म के अंश से युधिष्ठर को पैदा किया और मारुत के अंश के भीम नाम का पुत्र पैदा हुआ। तीसरा इंद्र के अंश से अर्जुन नाम का पुत्र पैदा हुआ। अश्वनी, अश्वनी नकुल और सहदेव को पैदा किया पैदा होते ही यह दोनों पुत्र महातेजस्वी और पराकर्मी प्रतीत होते थे तथा इनके नेत्रों से ऐश्वर्य की परम आभा की ज्योति प्रजलित दर्शित थी जिस समय यह पैदा हुए थे उस समय बड़े-बड़े देव यज्ञों ऋषियों ने शुभ आशीर्वाद दिया था ये दोनों परम बलवान और सुंदर थे वृद्ध शर्मा ने श्रुति देवी स्त्री के संयोग से दंतवरक नाम के महाबलशाली पुत्र को पैदा किया यह दंतवरक कुरुश देश का स्वामी था कि कई देश की राजपुत्री श्रद्धा कीर्ति ने संतर्दन नाम के पुत्र को पैदा किया उसने भी भैतक्षत्र नाम के दो पुत्र को पैदा किया अवंती नगरी के राजा बिंदु और अनुबिंदु ये दोनों भाई भी उन्हीं के पुत्र थे श्रुतश्रवा ने राजा शिशुपाल को पैदा किया यह चेदी देश का राजा था दंभघोष का पुत्र था राजा शिशुपाल वह पूर्व जन्म में दशगिरव रावण के रूप में पैदा हुआ था इनके भाई पटु और बहन रजू कन्या थी राजा वसुदेव की तेरह सुंदर रानी थी। उन रानियों के इस प्रकार नाम थे पौरवी, रोहिणी, अपुरा, मदिरा, भद्रा, वेशाकी और देव ये सात पटरानी थी, सुगंधी और बनराजी ये दो परिचारिकाएं थी, रोहिणी और पौरकी ये दोनों बाल्मिक कन्याएं थीं। सबसे बड़ी रानी रोहनी वासुदेव जी की परम प्रिया थी उनके संयोग से सबसे बड़े पुत्र बलराम जी तथा अन्य पुत्र सारण निषव दुर्दम दमन शुब्र पिंडारक पूषितक नाम के आठ पुत्र और चित्रा नाम की एक कन्या को पैदा किया बलराम जी के निषित और उत्सुक नाम के दो पुत्र पैदा हुए जो वासुदेव जी के पोत्र थे बलराम जी के अन्य पुत्र भी थे पारशवी तथा पारशनंदी शिशु सत्य धृति मंदवाहा रामाण गिरिक, गिरी शुलक गुल्म गुलम दरीद्रान्तक नाम के थे इनके पांच बहन थी अचिर्ष्मती सुनंदा सुरसा सुवचा और शतवला ये पांचों पुत्रियां सारण की थी, भद्राक, भद्रगुप्ती, भद्रविध, भद्रवाहु, भद्रत्थ, भद्रकल्प, सुपार्शुभक, कीर्तिमान, रोहिताश्व, भद्रज, दुर्मध, और अभिभूत ये रोहिणी के पुत्र, पोत्र आदिकों के नाम हैं। मदरा के नंद उपनंद मित्र कुशी मित्र चल पुष्टि सुदेव सुदेव नाम के पुत्र तथा चित्रा और उपचित्रा नाम की दो कन्याएं थी भद्रा के चार पुत्र उपबिंब तथा बिंब सत्यवंत और महोजा ये वसुदेव जी ने कोशिकी नाम के पुत्र को पेशखी स्त्री से पैदा किया वासुदेव ने देवकी के गर्भ से छह पुत्र सुपेशण तथा कीर्तिमान तदए भद्रसेन यजुदाय और भद्रसिध नाम के पुत्र पैदा किए इन छह पुत्रों को राजा कंस ने मार डाला ऐसी हालत में लोकनायक भगवान श्री कृष्ण देवकी के सातवीं बार गर्भ से उत्पन्न हुए इनके बाद सुभद्रा नाम की बहन उत्पन्न हुई इन्हें सुभद्रा को श्री नाम से पुकारते थे कृष्ण के गर्भ से राजा अर्जुन ने महान वीर अभिमन्यु को पैदा किया अब वासुदेव जी की दूसरी संतान का कुवर्णन सुनिए राजा वासुदेव ने सहदेवा के सहयोग से परम वीर भयासब नाम के पुत्र को पैदा किया शांक के गर्भ से तुंबु नाम के पुत्र पैदा हुए शौरी के शौरी ने कुलोद्भु नाम के पुत्र को पैदा किया, उपदेवा ने उपसंग वासुदेव रक्षित विजय रोचन और वर्तमान नाम के पुत्र को पैदा किया, वासुदेव के इन दस पुत्र को भी कंस ने मार दिया, व्रक देवी ने महात्मा स्वयंगायु को पैदा किया, इन्हीं व्रक देवी को अगाधि स्वसा सुरुपा और शिशि भी कहते हैं। सुंदरी देवी कीने महाभाग्यशाली गवेशन नाम के पुत्र को पैदा किया। हे ब्राह्मणों, इन्हीं गवेशन ने श्राद देव की रचना की थी। वासुदेव ने अपनी सेविया नाम की पत्नी पत्नी से कौशिकी नाम के पुत्र को पैदा किया। सुगंधित और वनराजी स्त्री से वासुदेव ने पुंड और कपिले नाम के पुत्र को पैदा किया। राजा वासुदेव के निशाद नाम का परम बलवान धनुर्धारी पुत्र और था देवरात के देवशर्व नाम के महाभाग्यसाली पुत्र पैदा हुए निवर्त ने अस्म किसे अनादर्शी नाम के परम यशस्वी पुत्र को पैदा किया इनके श्राद देव और शक्र शत्रुघन नाम के पुत्र और हुए जो एक के नाम से प्रसिद्ध थे भगवान कृष्ण ने प्रश्न होकर संतानहीन राजा गणशु को चारुदेशन और साम नाम के दो पुत्र प्रदान किए कनक के तनित जी और tintmal नाम के पुत्र पैदा हुए इन दोनों पुत्रों को राजा वासुदेव ने संतान विहीन वास्तवली को दे दिया